पक्ष का विचार पूरा होने के बाद साध्य का विचार आरंभ करके पहले कहे कि साध्य ये नहीं बनेगा क्या नहीं होगा साध्य? अप्रोक्षा कृति जन तुम ये साध्य नहीं बनेगा क्या दोष दिखाया गया ये जो पंक्ति है की साध्य न ये सिद्धांत ही कहता है क्योंकि उसके पूर्व में सिद्धांत ही पक्ष निर्णय कर दिया

सिद्धांत कहता है की साध्य ये नहीं होगा क्योंकि सामान्यतः ऐसे जो माना जाता है उसका निराकरण करके अंतिम में साध्य क्या होगा ये कहता है सिद्धांत अर्थात तो दिन कर ये कह रहे हैं अच्छा ये क्यों नहीं होगा सो उपादान गोचर अपरो ज्ञान चिकित्सा कृतिजन्य तो ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा, होगा? अन्यथा सिद्ध कौन कौन हो जाएंगे

ज्ञान और चिकित्सा अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे तो केवल कृतिजन्य तो ये होना चाहिए तो ऐसे कहने से विपक्षी वाला क्या उत्तर देते हैं विपक्षी वाला कहते हैं कि ज्ञान कृति को व्यापार मानेंगे ज्ञान और चिकित्सा को व्यापारी मानेंगे कृति को व्यापार मानेंगे और व्यापार है ना व्यापारी न अन्यथा सिद्ध

इसलिए लिया जाएगा कृति को हम व्यापारों मान सकते हैं ऐसा कह देने से आगे फिर क्या दोष दिखाया जा रहा है सो पद का साध्य दृष्टान्त और पक्ष में अलग अर्थ हो जाएगा तो इसका सिद्धांत भी दे दिया इसका उत्तर भी दे दिया ठीक है हम शो को छोड़ देंगे और अगर आप कह देंगे अन्यथा सिद्ध हो जाएगा ज्ञान और चिकित्सा वो दोनों को भी छोड़ देंगे

तभी तो साध्य कितना बच जाएगा उपादान गोचर तो क्या हानि हुआ उपादान गोचर कृतिजन्यम कह देंगे तो उससे क्या फिर हानि क्या होगी अभी गौरव दोष हो जाएगा तो केवल जब कृति तो कह सकते हैं उपादान गोचर ये कहना ये गौरव दोष होगा

शरीरकृत तो खाली जो अगर कृतिजन्य तो हो सकता है आप उपादान गोचर और कृतिजन्य तो कहेंगे ये शरीरकृत गौरव होगा अच्छा तो अंतिम में फिर सिद्धांत ही कहा कि हमारा साध्य होगा क्या होगा साध्य विशेषता सम्बन्धावचिन्हतित्वचिन्हता निरूपित सौ संबंधावचिन्न

कार्यत्म ये हमारा ये साध्य हो जाएगा हमारा साध्य मूल में था कि कर्त जन्य कर्तृजन्यम को अभी संक्षेप करके हम कृति कृतिजन्य में ले आए तो कृति कृतिजन्युम तो यही कह कि कृति में रहेगा कारण था और तत्जन्य तुम त्जन्यतम तो तो त्जन्य तो हो जाएगा कार्य तो तत्जन्यतम हो जाएगा कार्य तुम ये हमारा साध्य हो जाएगा ठीक है अभी ये साध्य हो जाने से

अभी कहेंगे ये तो अस्मदीय से भी अंकुरादि बन जाएंगे हाँ कृतिजन्य तुम कार्य तो ये कार्य में आ जाएगा तो कृति कारण हो गया अभी हमारा साध्यता कृतिजन्य तो

तभी तो कृति कारण हो गया तो जन्य हो जाएगा कार्य तो कृति जन्यत्म कहें कृतिकिष्ठ कारणता निरूपित जन्यत्व कहें उनको वहां दिया कृति निष्ठ कारणता निरूपित समवाय सम्बंधावचन कार्यत्म कार्यत्व हाँ को घटा करके जन्य लिख दीजिए समवाय संबंधावच्न भी मत कहिए तो हो जाएगा कि कृतिनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यत्म इतना ही वहां पंक्ति तो अभी अस्मदीय कृति

ये भी कारण बन जाएगा क्षिति अंकुर प्रति ये दोष होगा तो सिद्धि नहीं होगा ये तो सिद्ध साधन दोष हो जाएगा इसके लिए क्या उत्तर दिया गया तो अभी हम भीशे... मतलब हम लक्षण में दिए हैं विशेषता संबंध आवचिना अस्मदीय कृति तो जन्य अदृष्ट सम्बन्धन जाकर के अंकुर में रहेगा यह रहेगा किन्तु स्वजन्य अदृष्ट संबंध रहेगा स्व अर्थात

जीवी जीवकृति से जो अदृष्ट होता है वो अदृष्ट संबंध से जा करके अंकुरादि में भी रह जाएगा किन्तु हम लोग का लक्षण में है विशेषता सम्बन्धा इसलिए सिद्ध साधन दोष नहीं होगा ठीक है हमारा मूल अनुमान था क्षिति अंकुराधिकम करजन्यम कार्योत् अभी क्षिति अंकुराधिकम इसको विचार करके हम अंतिम में कह दिए जन्य जो होगा तो

कर्तजन्यम कार्योत्वाद ये हमारा अनुमान हो जाएगा और कर्तजन्यो को हम भी हर संस्कार करके कह दिया कृतिजन्यम इस प्रकार के कह दिए तो जन्म कृतिजन्यम कार्योत्वाद इस प्रकार के हो जाएगा और हमारा साध्य अभियम किसको बना दिए कृतिजन्यो को क्या कर दिए जो वस्तु मतलब निष्कर्ष जो कह दिया साध्य विशेषता

च्छिन्न कारणता निरूपित अवच्छिन्न कार्यम तो ये हो गया हमारा साध्य और हमारा पक्ष हो गया जन्य तो हम कहेंगे ये साध्य हो गया तो जब पक्ष के साथ समानाधिकरण करते हैं पर्वतो बन्ही ऐसा कहते हैं पर्वतो मान कहते हैं तो अगर जो हमारा साध्य ये हो गया समवाय सम्बंधा वच्छिन्न कार्यम

जब पक्ष के साथ समानाधिकरण कर देंगे कहेंगे समवाय सम्बन्ध अवच्छिन्न कार्य तो वन ऐसा हमको कहना पड़ेगा जैसे कहते पर्वतो वीमान कहते हैं ना, तो इतने अंश हमारा हो गया अभी साध्य की विशेषता संबंध अवच्छिना कृतित्व अवच्छिन्न कारणता निरूपित समवाय संबंध अवच्छिन्न कार्य तोम ये साध्य हो गया शार्ण कैसे

कार्य तो है हाँ तोवान कार्य तो तो है, तो है किंतु इतना लंबा विशेषण दे है ना जन्यम इतने लंबा विशेषण दे करके कहते हैं कि कार्य तो ये सब विशेषण होने से उसे तो ये भिन्न है खाली कह देंगे जन्यम जन्य तो इतना कह देने से ये वाक्य से ज्ञान नहीं होगा किंतु इतना हम विशेषण दिए हैं

तो अभी हमारा पक्ष हो जाएगा जन्यम और आगे शब्द क्या हो जाएगा जन्यम साध्यवान कहेंगे तो क्या कहेंगे यहाँ अच्छि कृतित्व अच्छि कारणता निरूपित वान इतना कहना पड़ेगा और हमारा हेतु क्या है कार्यत्व ये कार्यत्व हेतु को भी संस्कार करके कह दिया था

जब हेतु और पक्ष पक्षता अवच्छता का दोनों समान हो जाता था वहां हेतु को कुछ अलग कर दिया था प्रागभाव प्रतियोगित्व ये आपका हेतु हो गया था तो अभी हेतु का जगह में कार्य तो नहीं ले करके लिखेंगे प्राग्भाव प्रतियोगित्वम इसका अर्थ क्या कहा था प्रागभाव प्रतियोगित्व का अर्थ क्या कहा था प्रागभाव

तो प्राग भाव प्रतियोगित्व ये कार्य में रहेगा तो कार्य में जाकर के ये प्राग भाव ही प्रतियोगिता संबंधेन रह जाएगा तो प्रतियोगिता संबंधेन न प्राग भाव जाकर के कार्य में ही रहेगा तो कार्य में जो रहेगा यही ही कार्यत्व है प्राग भाव प्रतियोगित्व कहीं प्राग भाव प्रतियोगित्व किस में आएगा प्राग भाव प्रतियोगित्व

और क्या प्रागवा प्रतियोगी में नहीं आएगा क्या और घट में आएगा <गणित्थे चीज़ीद> नित्य में आएगा प्रागभाव प्रतियोगी क्यों तो होता है वो ही पूछता था की प्रागवाव प्रतियोगी हो गया कार्य प्रागभाव प्रतियोगित्व किस में आएगा कार्य में तो ये जो प्राग भाव तुम कार्य में आया यही कार्यत्व का अर्थ हो गया कार्य तो कार्य में रहेगा प्रागभाव प्रतियोगित्व किस में रहेगा कार्य में यही कार्य हो गया

ये जो प्राग भाव और प्रतियोगिता कहते हैं तभी तो प्रतियोगिता किस में रहेगी रहे कौन है वो कार्य तो प्रतियोगिता रहेगी कार्य में ये प्रतियोगिता किसकी प्रागभाव तो प्रागभाव की प्रतियोगिता कहाँ रहा कार्य में

तो ये प्राग भाव प्रतियोगिता संबंध है न कार्यो में रह जाएगा ये प्रतियोगिता यही संबंध है प्राग भाव आकर के कार्यों में रह जाएगा तो इसी को कह दिया कि प्रतियोगिता संबंध है न प्रागभाव आकर के रह गया कार्यो में तो यही हो गया कार्य तुम तो। प्रतियोगिता संबंध है न ये अभाव जाकर के प्रतियोगी में रह जाएंगे कोई भी अभाव लेंगे

प्रतियोगिता सम्बन्ध है न अभाव प्रतियोगी में रह जाएगा जैसे हम कहेंगे घट और अत्यंत अभावित कार्य प्रतियोगिता सम्बन्ध है न प्राग भाव ये दोनों अर्थ तो समान है प्राग भाव प्रतियोगित प्रभाव

प्रतियोगिता सम्बन्ध है ना प्राग भव खाली प्राग भव नहीं कह पाएंगे जहाँ प्रागभव रहेगा वहाँ प्रागव प्रति नहीं रहेगा जहाँ नहीं रहेगा प्रतियोगिता कहाँ रह रहे प्रतियोगी में रह रहे

जहाँ प्रतियोगी रह रहा है वहाँ का बात नहीं ये प्रतियोगी में रह रहा है प्रतियोगी प्रतियोगी रह रह रहा है। अभी क्या है? प्रतियोगी अभी प्रतियोगी रहा है हाँ। रहा है राग राग वो रहे प्रतियोगी अभी उसको अच्छा और थोड़ा स्पष्ट करते है देखिए अभी भूतल में घटम

और घट में हम कुछ पदार्थों को रखते हैं आप कहते हैं कि मान लीजिए घट में हम रख दिए रक्त रूपों को आप कहते हैं कि घट जहाँ है वहां रक्त रूप नहीं रह पाएगा घट तो भूतल में है हम रक्त रूपों को भूतल में नहीं घट में रख रहे हैं देखिए अभी प्रतियोगी में हम रख रहे हैं ये कार्यत्व को कार्यत्व तो हमारा हेतु है वो हम कार्य में रख रहे, है। है, रहे हैं और जो कार्य है वो हमारा प्रतियोगी है

कार्य तो प्रतियोगी हो गया किसका कहते हैं प्रागभाव का तो अभी कार्य में प्राग भाव प्रतियोगित्व तो ये आया ये बात तो स्पष्ट है तो जो कार्य तो वो प्रागभाव प्रतियोगित्व ये सब कहा रहते हैं कार्य तो प्राग भाव प्रतियोगित्व ये सब कहा रहे कार्य में रहे ठीक है अभी

ग भाव प्रतियोगित्व तो शब्द का अर्थ कह देते हैं कि प्रतियोगिता संबंध है ना प्राग भाव प्राग भाव प्रतियोगित्व तो कहाँ रहता था कार्य में अभी प्राग भाव प्रतियोगिता संबंध है ना जा करके कार्य में रहेगा कैसे ना दोनों एक ही पदार्थ है वास्तविक वास्तविक दो नहीं तीन हो गए एक है कार्यत्व जो कि कार्य में रहा वो प्राग भाव प्रतियोगित्व

और वही प्रतियोगिता संबंध है न प्रागभाव स्वरूप संबंध न प्रागभाव कहीं रहेगा प्रतियोगिता संबंध न प्राग भाव अन्यत्र कहीं रहेगा रहे तो इसलिए केवल प्राग भाव बोल करके नहीं लिया जा सकता है हम कहते हैं प्रतियोगिता संबंध है न प्राग भाव जो होगा प्राग भाव प्रतियोगिता वही होगा कार्य तो वही होगा ये तीनों कहाँ रहेंगे कार्य में रहेंगे ये तीनों एक ही अर्थ है यही हमारा हेतु हो गया

ठीक है अभी हमारा पूरा अनुमान हो जाएगा जन्यम आगे विशेषता सम्बन्धावच्छिन्न कृतित्व छिन्न कारणता निरूपित समुवाय संबंधावच्छिन्न कार्यवान आगे हेतु क्या है त्वात। प्राग भाव प्रतियोगिवत इतना कह देंगे

अभी ये अनुमान हमारा हो जाने से अभी हमारा पक्ष हो गया जन्यम पक्षता आवश्यकता क्या हो जाएगा जन्यत्व ये जन्यत्व ध्वंस में भी रहेगा रहेगा तो अर्थात हमारा ध्वंस भी पक्ष में आएगा और तो देखेंगे अभी उसमें हेतु रहता है क्या हेतु क्या है प्रतियोगित्व ध्वंस प्रागवाव का प्रतियोगी है

ध्वंस का प्राग प्रागभाव पहले था तो इसलिए ध्वंस प्राग प्रागभाव का प्रतियोगी हुआ ध्वंस में प्राग भाव प्रतियोगित्व तो आ गया तो ध्वंस हमारा पक्ष कुटी में भी आया और उसमें हेतु भी रहा ठीक है अभी किसको रहना चाहिए साध्य को रहना चाहिए आपका साध्य का अंतिम अंश क्या है समवाय संबंधावचिन्न। समवाय संबंधावचिन्न कार्य तो अर्थात कार्य तो

ये ध्वंस कार्य है और समवाय सम्बन्ध अब अच्छी है ध्वंस समवाय संबंध से रहेगा नहीं रहेगा तो आपका पक्ष्य में अभी नहीं रहा तो पक्षी साध्य का अभाव हो गया तो ये क्या दोष हो जाएगा पक्ष्य में साध्य नहीं रहा प्रमाण अंतर बाद हो गया आगम प्रमाण से बाद हुआ ध्वंस समवाय संबंध से रहेगा

नहीं रहेगा तो अगर पक्ष में आपका साध्य नहीं रहा क्या दोष हो जाएगा बाधित बाध दोष हुआ प्रमाण प्रमाणांतरण तो ये पहले बाध दोष हुआ तो ये ध्वंस आपका पक्ष हुआ किंतु तो उसमें साध्य नहीं रहा ये प्रथम दोष हुआ दूसरा दोष हमारा हेतु अभी क्या है प्राग प्रागभाव प्रतियोगी ते ध्वंस में रहा रहा

और ध्वस में साध्य रहा नहीं रहा है तो रहा साध्य नहीं रहा क्या दोष हो जाएगा विविचार हो गया तो बाद दोष भी हुआ और बेविचार दोष भी हुआ ये दो दोष आया इसके ऊपर आगे विचार भी कर ये आगे सब पंक्ति आएगा ठीक है बता देते हैं पक्ष में साध्य नहीं रहा ये बाद दोष हो गया बाद दोष हुआ

नहीं रहा क्योंकि आपका साध्य का संबंध हो गया कि समवायिक संबंध में रहना चाहिए जहां का साध्यता आवश्यकता का संबंध आप कह रहे मतलब तो उस समय से रहना चाहिए जहां भी रहेगा उस समय से रहना चाहिए अगर आप पक्ष में साध्य सिद्ध करेंगे आप महानस में बनी देखे थे स्वयं संबंध है तो पक्ष में जब जाएंगे पर्वत में किस समझ से करेंगे स्वयं के से अर्थात आपका साध्य स्वयं के से रहता है जहां भी रहेगा उसी संबंध से रहेगा

यहाँ इस समय से वहां उस समय से ऐसा नहीं होगा तो अभी आपका समवाय संबंध अब साध्य होना चाहिए किन्तु ध्वस समवाय सम्बन्ध से रहा नहीं इसलिए बाध दोष हो गया दूसरा दोष कहते हैं ये क्या हुआ पक्ष और साध्य को लेकर के दोष दिखाया दूसरा दोष दिखाते हैं हेतु और साध्य को लेकर के दूसरा दोष हो हेतु हो गया आपका प्रागभाव प्रतियोगी तो मगर साध्य हो गया ये तो हेतु रहता है किन्तु साध्य नहीं रहता ये दूसरा दोष है

साध्य आपका जो समवा कार्य तो ये नहीं रहा कहा नहीं रहा ध्वस में नहीं रहा ध्वस हमारा पक्ष है कहते हाँ वही पक्ष है तो अर्थात आपको भी विचार दोष आया दो दोष हो गया इसको आगे पंक्ति दिखाते हैं देखिए नानू नंबर पेज नंबर न न अब पंक्ति बोलिए हमारा कहा एक ही

अच्छा ठीक है अभी हमारा साध्य है कृति जन्य अभी जनक कौन है जनक जनक हो गया कृति तो कृति जन्य तो कहते हैं कि जनक हो गया कृति जनक स्थान पर हम लिख देंगे कारण तो कारण कौन हो जाएगा कृति कारण कारणता किसमें रहेगी कृति में हम कहेंगे कृति निष्ठ कारणता

ये जो कृति निष्ठा कारणता होगा उसका दो अवच्छेद करेंगे संबंध और धर्म संबंध क्या ले लिए विशेषता धर्म ये स्पष्ट हुआ विशेषता संबंध अवच्छिन्न कृतित्व अवच्छिन्न कारणता विशेषता विशेषता अर्थात ये जो कार्य करेगा कार्य करेगा उसके सामने क्या पदार्थ है किसमें घट बनाएगा कपाल

तो कपाल ही उसका विशेष्य हो जाएगा कपाल में वो अपना जो कृति करेगा कृति अर्थात वास्तविक तो यहाँ होगा कृति होने के बाद तो कार्य करेगा अभी जो मन में कृति कर रहा है कृति अर्थात उनका जैसा कहते हैं कि प्लानिंग चिंतन, चिंतन कर रहा है ये किस विषय का चिंतन कर रहा है घटो तो उद्देश्य है कपाल विषय का तो कपाल उसका विषय बना अभी कृति का किस प्रकार विषय

विशेष्य विषय बिशे हुआ ना उद्देश्य विषय हुआ विशेष्य विशेष्य अर्थात जो है जिसमें वो कार्य करेगा तो इसलिए ये कपाल हो गया उसका विशेष्य तो कृति का ये विशेष्य हो गया तो इसलिए कहते हैं कि विशेषता संबंध है ना कृति जाकर के कपालों में रह जाएगा और अन्य पक्ष में तो समवाय सम्बन्ध आ कार्य तो हाँ

विषय विषय बहुत प्रकार के हो जाएंगे उद्देश्य भी के विषय हैं तो है विषय विषय बहुत हो जाएंगे यहाँ एक निर्दिष्ट कर देता है कि ये हमारा तो विशेषताख्य विषय था जैसे हम ज्ञान के, के लिए कहते हैं ना प्रकार विषयता विशेषता भिशे क्य विषयता संसर्गता खयता तीन कह देते है इसी प्रकार की विशेष नाम दे दिया ठीक है कार्यम

विशेष्यता सम्बन्धावच्छिन्न कृति निष्ठ जनकता निरूपित समवा संबंधावच्छिन्न जन्यताशाली जन्यता वान कहे जन्यताशाली कह दिए तो ये जो कार्यम कार्यम अर्थात तुम्हारा पक्ष हो गया जिसको हम जन्यम कह रहे थे तो कार्यम अर्थात जन्यम आगे जो हमारा साध्य लिख दिया विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृति निष्ठ जनकता कृतित्व और अधिक दिया था ऊपर में अभी इसको नहीं दिया

विशेषता संबंध अवच्छिन्न कृतित्व अवच्छिन्न कृति निष्ठ जनकता <coughs> तरूपित तो समवाय सम्बन्ध अवच्छिन्न जन्यता जो कि ऊपर में दिया था कार्यता अभी जन्यता कर दिया तदवान तदवान तत्शाली तद अभी ये हो गया हमारा साध्यवान आगे हेतु दे दिए प्राग भाव प्रतियोगिव इत अनुमानम ये अनुमान सभी को स्पष्ट हुआ आगे देखिए

तत्र्वसे पक्षता अवच्छेद जन्य तो आक्रांत ध्वंस उसमें जन्यत्व रहता है और हमारा पक्षता अवच्छेद यहाँ क्या है जन्यत्व जन्यत्व तुम कार्य तुम ये है तो पक्षता अवच्छेद जन्य तो आक्रांत पक्षता अवच्छेद कन्य समाज कैसे कहेंगे

अतिक्राम तो यहाँ वो तो ठीक हुआ उससे पहले आप पहले अच्छा ठीक है आगे उसे पूर्व में पक्षता पक्षता अवच्छेद और कर तो इसमें क्या समाज कहेंगे कर्मधारा जो पक्षता अवच्छेद वही जन्य है उसके द्वारा आक्रांत हुआ

आक्रांतें अभी पक्षता जो जन्यत्व जन्यत्व के द्वारा आक्रांत कौन है ध्वंस ध्वंसे पक्षता अवच्छेद का जन्यत्व आक्रांत समानकरण है तो ध्वंस पक्षता अवच्छेद जन्यत्व के द्वारा आक्रांत है आक्रांत है अर्थात उसमें रहना तो वो ध्वंस में आक्रांत आक्रांत अर्थात आक्रमण करके रखा है अर्थात उसमें विद्यमान वही

विशेषता संबंधा वच्छिन्न कृति निष्ठ जनकता निरूपित संवाय संबंधा जन्यत्व ये आपका साध्य हो गया ये साध्य अभावात पक्ष में साध्य नहीं रहा इसलिए बाधो इति चेत बाध दोष हुआ दो दोष हम लोग विचार कर रहे थे एक बाधो दूसरा बे विचारोषों को दिखाते है इति चेत सिद्धांत हैं है

पक्ष कोटि में आप ध्वस को ले लिए अभी हम पक्ष कोटि से ध्वंसों को निकाल देंगे अगर ध्वंस कोटि में पक्ष कोटि में आप ध्वसों को नहीं ले पाएंगे तो फिर आप ये दोष को दिखा पाएंगे तो सिद्धांत कहते हैं कि सत्व विशिष्ट जन्यत्व से एवं ध्वंस व्यावृत्य पक्षता अवच्छेदको पक्षता अवच्छेदक हम खाली जन्यत्व नहीं लेंगे

पक्षता अवच्छेदक जन्यत्व लिए ये ध्वस में भी रह गया तो अभी हम पक्षता अवच्छेदकों को बदल लेंगे थोड़ा सत्व विशिष्ट जन्यत्म सत्व विशिष्ट जन्यत्म विशेषण कौन हो गया सत्व, सत्व था सत्ता सत्ता विशिष्ट जन्यत्म ये जन्यत्म कहा घट में रहेगा और घट में सत्ता रहेगी रहेगी तो घट में जो जन्यत्व रहा वो सत्ता विशिष्ट हो गया

अभी सत्ता विशिष्ट जन्यत्व घट में रहा तो ये सत्ता किस समन से जन्यत्व में रहेगा प्रश्न क्या है प्रश्न क्या है सत्ता किस समन से सत्ता किस समन से कहाँ रहेगा पूछा था घट में थोड़ी पूछेगा जन्यत्व में सत्ता किस समन से जन्यत्व में रहेगा

सत्ता किस समझ से जन्यत्व में रहेगा यहाँ दे दिया कि सत्ता विशिष्ट जन्यत्व अभी घट में जन्यत्व रहा घट में सत्ता भी रही तभी तो अभी सत्ताधिकरण संबंध से समान अधिकरण्य सम्बन्ध से रहेगा तो यहाँ जो विशिष्ट दे दिया अर्थात तो विशेषण विशेष हो गए किंतु किस संबंध से ये विशेष विशेषण बनेंगे तो उसको कहते हैं की सामान अधिकरण्य है ना

तो हमको पंक्ति ऐसे कहना चाहिए था कि समान अधिकरण्य न सत्व विशिष्ट जन्यत्व ये पक्षता अवश्य को होगा क्या चाहिए घट में जन्यत्व घट में सत्ता सत्ता जन्यत्व में किस समस्या आ जाएगा जा? सामान अधिकरण्य समस्या जहां विशिष्ट कह देते हैं अर्थात विशेषण विशेष में हम संबंध कहते हैं वो तो संबंध क्या है वो भी कह देना चाहिए

घट में जन्य तो रहा और सत्ता है इसमें सामान्य अर्थात जहाँ जन्य रहेगा वहाँ सत्ता रहेगी नहीं रहेगी रहेगी कहते किंतु ध्वंसो में जन्य है और सत्ता इसलिए हम पक्षता अवच्छेदों को जन्यतो से हटा करके सत्ता विशिष्ट जन्य कर देंगे तो अगर करेंगे तो वे ध्वंसो में हमारा पक्षता अवच्छेद रहा

ध्वंस में पक्षता अवच्छेद नहीं रहा और हमारा साध्य भी नहीं रहा फिर बाद हो जाएगा नहीं होगा सत्व विशिष्ट जन्यत्व से ध्वंस ये सत्व विशिष्ट जन्यत्व ये ध्वंसो में रहेगा नहीं रहेगा तो ध्वंस व्यावृत्य पक्षता अवच्छेद तो अवगमात ठीक है अभी एक दोष वारण हो गया कौन सा दोष बाद दोष वारण हो गया दूसरा दोष कौन था वेबिचा

तो व्य विचार अर्थात हेतु है और साध्य नहीं रहा हमारा हेतु क्या है प्रागभाव प्रतियोगित्व ध्वंस में प्राग भाव है और साध्य नहीं है तो ध्वंस में व्यविचार हो जाता है अभी हम व्यविचार को कैसे वारण करेंगे हेतु तो है हे, साध्य नहीं है अभी कैसे वारण किया जा सकता है हेतु को भी नहीं रहना कर देंगे

क्योंकि साध्य को रख देंगे ये तो नहीं रख पाएंगे तो हेतु को नहीं रखेंगे हेतु हमारा क्या है प्रतियोगित्व तो अभी उसमें भी एक विशेषण दे देंगे उसके लिए कहते हैं नच चाह हेतु अधिकरण है उक्त साध्य अभावेन विचार इतनी बात्य हेतु का अधिकरण ध्वंस ध्वंस हेतु का अधिकरण है उक्त साध्य अभावेन उक्त साध्य साध्य क्या है

छिन्न कार्य ध्वस में नहीं रहा उत्तर साध्य अभाविचार अभी कहते हैं सत्व विशिष्ट वो हेतु तो विशेषण हेतु में भी विशेषण दे देंगे सत्व विशिष्ट तो प्रराग अभाव प्रतियोगित्व घट में रहेगा और वहाँ भी सत्ता को रखेंगे कहा गट में

अगर घट में प्रागह प्रतियोगित्व भी रहा और सत्ता भी रहा फिर सत्ता विशिष्ट प्रागह प्रतियोगितम हो जाएगा क्या न संबंध है पहले कहे थे नहीं ठीक <laughs> है तो सामान अधिकरण में संबंध है न सत्व विशिष्ट से हेतु विशेषणाथ

अभी सत्ता विशिष्ट प्राग भाव प्रतियोगी इसको हेतु कर देंगे अभी ऐसे हेतु बना देने से ध्वंसो में साध्य रहेगा प्रश्न जितना उत्तर उतना होना चाहिए ऐसे हेतु बना देने से ध्वंसो में साध्य रहेगा और हेतु हेतु भी नहीं रहेगा तब तो दोष नहीं होगा ठीक है अथ

एवं रीत्या व्यभिचार बे, वारणे ध्वंस से कृतिजन्य मानभावन कार्य मात्र कृतिजन्यो प्रवाद व्याहन एवं रीत्या तो हेतु और पक्ष पक्षता अवच्छेदक ये सब में आप विशेषण दे दिए विशेषण किसको दे दिए सत्ता तो ये सब में विशेषणों को दे करके आप व्यभिचार और बाधो दोषों से वारण कर दिए करने पर भी

ध्वंस कृति कृतिजन्य मानाभावेन। भाव है न ये ध्वंस कृतिजन्य है इसमें कोई प्रमाण नहीं है कृति जन्यत्व हमारा साध्य है तो ध्वंस जन्य है इसमें कोई प्रमाण नहीं है ठीक तो है, तो है, है। इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं? तो ध्वंसो को तो आप पक्षपूटी से हटा करके बाहर रखना चाहते हैं। उससे ये साध्य नहीं है ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है इसके लिए कहते हैं

कार्य मात्र से कृतिजन्य तो प्रवाद कोई भी कार्य हो तो कृति जन्य होना चाहिए ऐसा ये जो प्रवाद अभी ध्वंस कार्य है किन्तु वह जन्य हुआ कहते माना भाव प्रमाण नहीं है उसमें तो नहीं है तो कृति जन्य नहीं है किंतु कार्य है तो जो कार्य होगा वो कृति जन्य होगा ऐसा जो प्रवाद है तो ये प्रवाद व्याहन्यत इसका विरोध हो गया

अर्थात ये नया विचार आरम्भ करते हैं है <स्याँगेव> कैसे तो कृति जन्य होने में ये कहता है की कोई प्रमाण नहीं है यहाँ क्या वो कहना चाहता है जैसे सामने में घट है और देवदत्त से दंड प्रहारे न घट नष्ट है कहीं ये तो देवदत्त कृति से ही जन्य हुआ

बहुत पदार्थ दिखता है ऐसे ही नष्ट हो जाता है अभी ईश्वर का आपका सिद्धि नहीं हुई है अभी कैसे कहेंगे वो जो नष्ट हो गया ये वृक्ष गिर गया नष्ट हो गया कुछ पदार्थ ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं तो किसका कृति से ये नष्ट हुआ तो कार्य मात्र ये जो कृतिजन्य है ये कैसे होगा ध्वंस में भी विचार हो जाता है तो वो कौन करता है अभी तो ईश्वर को सिद्ध नहीं हुआ ना ये विचार दे रहा है

कार्य मात्र कृतिजन्य ध्वसर्य के कार्य है किंतु किसका कृतिजन्य वहां तो प्रत्यक्ष दिखता नहीं इसको लेकर के वो संशय करता है आपको एक जगह में दिखा किंतु दूसरा जगह में नहीं दिखा आप कार्य कारण निश्चय कर लेंगे नहीं कर पाएंगे वही उसका तात्पर्य है इतना सिद्धांत कहता कि नीर है कि नादृश प्रवाद से निर्युक्त अश्रद्धेयत्वा आप कहते हैं कि ये प्रवाद का हानि हो जाएगी

हम कहते हैं वो प्रवाद है ही नहीं तो इसीलिए कोई दोष नहीं है निर्युक्तिक्वे ना उसमें कोई युक्ति नहीं है कहेंगे प्रवाद चल रहा है और प्रवाद अर्थात तो कोई विज्ञान पुरुष इसको आरम्भ किए हैं और आप कह देंगे कि निर्युक्तिक ऐसा नहीं होगा इसलिए कहते हैं यदवा यदवा देखिए आप लोगों का दो नंबर टिप्पणी दिया है नहीं दिया था तादृश प्रव। प्रवाद श्रद्धेयत्व तो अभिप्राय मान लीजिए कि प्रवाद श्रद्धेय है

ऐसे अगर होगा तो जन्य तो मातृ ध्वंस साधारण में वो पक्षता अवच्छेदकम तो हम पक्षता अवच्छेद को सत्ता विशिष्ट जन्यत्व कर लिए थे अभी हम जन्य तो मात्र को पक्षता अवच्छेद बना लेंगे तभी अभी ध्वंस भी पक्षकोटी में आ जाएगा कहते हैं तो मातृ जन्य ये ध्वंस और अन्य कार्य असाधारण है

जन्य तो मात्र ध्वस साधारण पक्षता अवच्छेद तब कृतिजन्य तो मात्र साध्यम अभी हम जो साध्य कर दिए थे समवाय सम्बंधावच्छिन्न कार्य तुम कह दिए थे उसको हटा देंगे खाली कह देंगे कृतिजन्य तुम जो कर्तजन्य मूल में था तो अभी उसी को हम साध्य ले आएंगे कृतिजन्य तुम कर देंगे अभी आपका पक्षता अवच्छेद हो गया जन्य

और आपका साध्य हो गया कृतिजन्य कृतिजन्यतों साध्य करेंगे तो जहाँ जन्यत्व तो रहेगा वहाँ कृतिजन्य तो हो जाएगा ध्वंस में जन्य तो है तो कहेंगे वहां कृतिजन्य तो भी हो जाएगा कृतिजन्य तो मात्र साध्य दोष हो जाता था ये समवाय सम्बंध आवच्छ इत्यादि ये सब कहने से साध्य का घटकत्वना समवाय संबंध ले आए तब ध्वंस में यह सब नहीं समन्वय हुआ अभी हम उसको नहीं रखेंगे

कृतिजन्यो में इतना ही साध्य करेंगे एवं च अब अगर आप अभी कृतिजन्यत्व को साध्य कर दिए और पक्षता अवच्छेदकों को भी केवल जन्यत्व कर दिए तो ऐसे होने से कहते हैं आप जो हेतु तो में सत्व को विशेषण दे रहे थे सत्ता विशिष्ट प्रागहो प्रतियोगित्व ले रहे थे क्योंकि ध्वंस में व्यविचार हो रहा था तो अभी आप साध्य ही अगर कृतिजन्यत्व कर लिए तो ये ध्वस में व्यविचार होगा

कहते नहीं है ध्वंस भी कृतिजन्य तो हो जाएगा कौन सा ध्वंस कहेंगे देवदत्त दंड ना घट ध्वंस हम सकल ध्वंस तो नहीं लेंगे कोई ध्वंस दिखा देंगे ऐसे तो ये ध्वंस में कृतिजन्य तो रहा और कार्यत्व रह जाएगा जन्य तो रह जाएगा तो वे भी नहीं होगा इसलिए आप जो हेतु में और एक सत्ता विशिष्ट दे रहे थे वे दोष को बारंबार करने के लिए वो भी देना नहीं पड़ेगा

पक्षतावस जन्य कृतिजन्यम और हेतु हो जाएगा तो कहीं सत्ता विशिष्ट इत्यादि देना नहीं पड़ेगा जो मूल में था प्रथम जन्य तो मात्र ध्वस साधारण पक्षतावच्छेदकृति जन्य तो मात्र साध्यम एवं च हेतु सत्व वैशिष्ट्य न उपादेयम्

हेतु में जो सत्ता विशिष्ट प्रागव प्रतियोगित्व दिया जाता था वो भी देने का आवश्यक नहीं है प्रयोजन अभाव ऐसे हो गया अर्थात साध्य को जो परिष्कार करके के नूतन साध्य दिया जा रहा था वो साध्य लिया नहीं जो पहले था कृतिजन्य तो वही ले लेंगे ले। तो। माना भावे ने ऐसा कहा था

ध्वंस अर्थात यहाँ सकल ध्वंस नहीं है यहाँ कहीं एक ध्वंस हम दिखा करके दिखा दे सकते हैं कि हाँ यहाँ यह ये संभव आपका मतलब प्रश्न समझ गया इसको करके रहने देंगे और थोड़ा सोच करके आएंगे क्योंकि ऊपर पंक्ति में कह दिया माना भावेनो कह दिया तो माना भावेनो कह देने से सिद्धांती पहला तो उसके लिए दृष्टांत कह दिया कि अश्रदेय है वो बात

तो दूसरा बात ये हम थोड़ा और कल के लिए इसको विचार करके मतलब माना भावे न का कैसे मतलब सिद्धांति उसका उत्तर देता है तो यहाँ यदवा कहकर के जो दूसरा पक्ष दिखाया इस पक्ष से समवाय संबंध आवच्छ कार्यत्व साध्य को इस प्रकार नहीं लिया ये क्यों लिया था फिर इसके देखिए जहां ये दिया था किंतु विशेषता संबंध आवच्छिन्न कृतित्व अवच्छिन्न जहां यह दिया था

वहाँ देखिए रामरुद्री में दिया है किंतु इति प्रतीक है ना वो पंक्ति जहाँ आरंभ हुआ सो मतेना सकर्तृकत्व निर्भक्ति सो मतेना इतने सारे तो नहीं हुआ तीन दो सो दिखा दिया ये सब साध्य नहीं हो पाएगा अंतिम में साध्य क्या है कह जाए विशेषता संबंध आवचिन है कृतित्व आवचिन किसका मत में कहा सो ये सो कौन है आप लोगों का उसमें टिप्पणी दिया है

इसमें दिया है मत है। अर्थात ये जो विशेषता संबंध अवच्छिन्न कारणता निरूपित ये टीकाकार का मत है दिनोकरिकार का मत है और इतना सारे विचार होने के बाद दिन करीकार कहते हैं जी अगर आप हमारा मत को नहीं लेंगे तो आपका मूल हो जाएगा जन्यम कृति जनियम कार्य वो हो जाएगा हमारा मत को लेंगे

तो ये सब सत्ता विशिष्ट ये पक्षता में देना पड़ेगा सत्ता विशिष्ट हेतु में भी देना पड़ेगा ये अगर दिन परिचाल का मत को लेंगे तो ये विचार यहाँ तक तो हुआ अच्छा आगे एवं ध्वंसे अपनी ईश्वरीय कृति जन्य निराबाधतया अभी आप जन्य को पक्ष बना करके

कृति जन्यत्व को साध्य बना करके जन्यत्व को, को हेतु बना लिए। अभी जहां ध्वंस होता है किंतु हमको दिखता नहीं तो ये ध्वंस किसका कृति से हुआ कहेंगे तो जैसे क्षिति अंकुर इत्यादि में कोई करता नहीं दिखने से हम ईश्वर को सिद्ध करते हैं इसी प्रकार की जो ध्वंसों में भी कोई कारण तो कृति नहीं दिखती है वो भी कहते कि ईश्वर का कृति से हो रहा है हम तो ईश्वर सिद्ध करने के लिए चले हैं

वहां भी ईश्वरीय कृति सिद्ध हो जाएगा अर्थात ये भी ईश्वर सिद्धि के लिए सहकारी हो जाएगा एवं च्वसे अपि ईश्वरीय कृतिक्व से निराबाधतया होने से अच्छा ये उत्तर यहाँ है कृति कृतिजन्य प्रवादो उपपद्यते तो जो ऊपर में कहा था कार्य कृति कृतिजन्य में माना भाव है अभी ये सिद्ध हो गया

अर्थात कार्य मात्र कृतिजन्य होगा किसका कृति वहां तो जीव कृति नहीं दिखता है ईश्वर कृति इसे ईश्वर सिद्ध भी हो जाएगा एवं अपि तो वहां कोई लौकिक को जीव का कृति जो ध्वंस जीव कृति से नहीं हो रहा है

तो इस प्रकार की ध्वंस ईश्वरीय कृति जन से निराबाद होता वहां भी ईश्वरीय कृति से ये ध्वंस हो जाएगा अभी ईश्वर सिद्धि करने के लिए हम चले हैं ना तो यही इसी से ही ईश्वर सिद्ध होगा तो अभी कहते हैं क्यों कहते हैं व्याप्ति दिखा देंगे देवदत्त दंड प्रहार है जो घटना से हुआ देवदत्त कृति से ये हुआ इतने जगह पर व्याप्ति दिखाएंगे तो

तो जहाँ कोई करता नहीं दिखता है वहां भी ईश्वर ही करता होगा इस प्रकार के ईश्वर सिद्ध करेंगे एवं च्वसे कृतिजन्य निरावादतया क्या चीज़ अदृष्ट तो उसके लिए कुछ संबंध जोड़ देंगे फिर कृतिजन्य तो जो विशेषता संबंध दे दिया अदृष्ट सोजन्य अदृष्ट संबंध रहेगा

तो किन्तु विशेषता संबंध लगा देने से वहाँ दृष्ट नहीं होगा एवं ध्वस् से अभी ईश्वरीय कृतिजन्यो से निराबाधतः कार्यमात्र कृतिजन्य प्रवाद अपि उपपद्यते ये प्रवाद भी कोई न विहनियत कोई हानि उसका नहीं हुआ ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर

शुद्रंदर मूर्ति व्योम सुतनायू नो शे